देवी भागवत छठा स्कंध विविध कर्म युग धर्म तीर्थ चित्त शुद्धि और तीर्थ की महत्ता व्यास जी कहते हैं राजन समय के अनुसार जैसा युग होता है वैसे ही प्रजा होती है इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें युग का धर्म ही प्रधान कारण है जिन जीवों का धर्म में अनुराग था उन्हें सत्युग में जन्म प्राप्त हुआ था जो धर्म तथा तो अर्थ के अनुरागी थे उनका जन्म त्रेता में हुआ धर्म अर्थ और काम के प्रेमी जीवों का द्वापर में जन्म हो चुका है और अर्थ और काम के अनुरागी समस्त जीव इस कलयुग में जन्मे हैं राजेंद्र युग का धर्म बार बार बदला नहीं जा सकता धर्म और अधर्म की व्यवस्था काल ही करता है राजा जन्मेजा ने पूछा महाभाग सत्ययुग से संबंध रखने वाले धार्मिक पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ ठहरे हैं परम आदरणीय पितामह जी साथ ही यह भी बताइए कि दान और व्रत में निष्ठा रखने वाले जो त्रेता एवं द्वापर के मुनि थे वे इस समय कहाँ हैं दुराचारी निर्लज्ज पाप में रचे पचे रहने वाले वेद की निंदा करने वाले प्राणी जो इस कलियुग में जन्म पाए हुए हैं वे सत्युग में कहाँ चले जाएँगे इन सभी प्रश्नों का समाधान करने की कृपा कीजिए की जो सत्युगी मानव इस जगत में जन्म पाते हैं वे बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक में ही चले जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य एवं शुद्र सभी वर्ण के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर उत्तम कर्म के फल स्वरूप देव लोकों में स्थान पाते हैं सत्य दया दान अपने हिस्ट्री से प्रेम किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना यही सतयुग के धर्म की साधारण परिभाषा है इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं यहाँ तक कि धोबी आदि नीच वर्ण वालों को भी करने से सुलभ हो जाता है। है। राजन, त्रेता और द्वापर युग में में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कली प्रायः पापी मनुष्य जन्म पाते हैं इनके लिए नरक ही ठौर है ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता फिर मानव होकर मृत्यलोक में भूतल पर आते हैं राजन दान द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर है अन्यथा समुचित फल नहीं दे सकते राजन, और तो मिल भी सकती है, परंतु मन की शुद्धि प्रायः सबके लिए दुर्लभ है क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है राजन जो मन भांतिभा के दुर्भाव में अटका हुआ है वह शुद्ध कैसे हो सकता है काम क्रोध लोभ मद और अहंकार ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में वाले हैं। अतः ऐसा व्यवहार बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा न हो।, मुख से सत्य निकले, कभी चोरी न हो मन पवित्र रहे और इंद्रिया काबू में रहे राजन यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उससे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है मार्ग में जाते समय संसर्ग दोष के कारण नित्य कर्म का परित्याग कर देने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है अधिक नहीं तो पाप ही पल्ले बन जाते हैं राजन यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि में तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं परंतु राजन इस चित्त शुद्धि में तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि में तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था गंगा के तट पर निवास करते थे तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था